मुक्ति और उसके उपाय ज्ञान ही मुक्ति का वास्तविक कारण शास्त्रकार केवल तत्वज्ञान को ही ज्ञान शब्द से अभिहित करते हैं यही कारण है कि वेद वेदांतादि शास्त्र पढ़ने के बाद भी जो लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े रहते हैं बहुत प्रकार की विद्याओं को सीखने के बाद भी जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं विद्वान होते हुए भी अपनी आत्मा की मुक्ति की साधना में मूर्ख के समान ही बने रहते हैं ऐसे लोगों को शास्त्रकार मूर्ख ही कहते हैं उससे भिन्न पंडित कभी नहीं कहते शिव शंकराचार्य ने अपने मणि रत्न माला ग्रंथ में प्रश्नोत्तर के रूप में कहा है बोधो ही को यस्तु विमुक्त हेतु अर्थात ज्ञान क्या है जो मुक्ति का कारण हो पशो पशु को करोति करो प्राचीन शास्त्रोपि चात्म बोध अर्थात पशु का भी पशु कौन है जो शास्त्राध्ययन करने के बाद भी धर्माचरण और आत्मलाभ नहीं करता भगवान शिव ने कहा है वेदागम पुराण पुराण पर्थ न अंगिरा ने विटंबन को कहा था तत्रा परारिग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो साम शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषामिति तथा परा यया तदक्षर अधिगम्य मुंडकोपनिषद विद्या दो प्रकार की है परा और अपरा ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष ये सभी अपरा विद्या है। जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है वही परा या श्रेष्ठ विद्या है भगवान वशिष्ठ ने वास्तविक ज्ञान के लक्षण इस प्रकार कहे हैं अनाद्यंतावत्मा परमात्मे विद्यते निश्चय स्फार्ञानम विदुर्बुदा योगवासिष्ठ उपशम प्रकरण परमात्मा इस जगत में सर्वत्र है यह जगत परमार्थतः उनकी शक्ति के प्रतिबिंब के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ऐसे सुस्पष्ट ज्ञान को ज्ञानी गण सम्यक ज्ञान कहते हैं यही वास्तविक तत्व ज्ञान कहलाता है और यही मुक्ति का एकमात्र साक्षात कारण है भगवान शिव ने कहा है आत्मज्ञान मिदम देवी परम मोक्ष एक साधनम हे देवी यह आत्मज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र परम साधन है इसके अतिरिक्त मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है स्थित यस्त संस्थित कारण सदा विना यस्त नारण तमोहंता यथा भास्करेन विना प्रिय बिना, बिना अग्नि प्रयोगे च तथा कि पच्यते मातृगर्भ बिना का उत्पत्तिर्न य तथा मुक्तिर्न जायते तंत्रवचनम सुकृत मानवो भूतानी चेन्मोक्षण तंत्र सौभाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त कर जो ज्ञानी होता है वही मोक्ष का सुख प्राप्त कर कृता हो सकता है न वेदाध्ययना मुक्तिर्न शास्त्र पाठनादपी ज्ञाना देव मुक्ति सैन न्यन्दी त्र क्ते दर्शनादीन कारण तथा मुक्तिदा ज्ञानमें मुक्तिद विद्या सर्वा विडंबका कष्टभस्तास्माक परम कुलणतंत्र श्री शंकराचार्य ने कहा है आरुणे न बोधे न पूर्वान्त तिमिर हे तत्वेदात्मा स्वये वाणिव आत्मबोध जिस प्रकार सूर्य उदय होने के पूर्व ही अपनी किरणों की अरुण आभा के द्वारा अंधकार का नाश करके बाद में उदित होता है उसी प्रकार परमात्मा पहले ज्ञान की छटा के द्वारा अज्ञान अंधकार का नाश कर स्वयं आविर्भूत होता है तपोविद्या तपोकलव्य संहंती विद्यामृतम स्मृत मनुस्मृति सर्वेशापी चैतेसा आत्मज्ञान परम स्मृत तद्न राम प्राप्ते मनुस्मृति भृगु ने कहा है तप और विद्या ये दो ब्राह्मण के मोक्ष लाभ के कारण है तप से पापों का नाश होता है और ज्ञान द्वारा मुक्ति होती है चतुर्विधा भजंते मा जना सुत नजुन आर्तो जिज्ञास ज्ञानी चरतर्षभ एक भक्तिर्विष्य भगवद्गीता श्री कृष्ण ने कहा है हे अर्जुन पूर्वजन्म के अपेक्षाकृत कर्मों के कारण चार प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं प्रथम आर्थ द्वितीय जिज्ञासु तृतीय अर्थार्थी चतुर्थ ज्ञानी इन चारों में ज्ञानी मुख्य है क्योंकि आत्मज्ञान सम्पन्न व्यक्ति सदा ईश्वरनिष्ठ रहता है और उसकी परमेश्वर में ही अचला भक्ति होती है अतः आत्मज्ञानी का एकमात्र मैं ही प्रिय होता हूँ तथा आत्मज्ञानी भी मेरा अत्यंत प्रिय होता है भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भी इस प्रकार के बहुत से उपदेश दिए हैं